ओम शांति नमस्कार स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में आशा करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बुलाने के लिए आज हमारे स्टूडियो में विशेष स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं जिनसे हम लोग वार्ता करने वाले हैं और मुझे लगता है कि जब संतों की वाणी सुनते हैं तो आपका मन भी हो जाएगा आपका जो है परिवार में जो है एक अलग खुशी आपको महसूस होगी आज ध्यान से सुनिएगा तो हमारे साथ आज स्वामी कृष्णानंद जी महाराज उपस्थित हैं उनका बहुत बहुत, बहुत दिल से स्वागत है आज के इस एपिसोड में स्वामी जी स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद आपको मधुबन रेडियो एफ़एम पे आने से मैं अपना बड़ा सौभाग्य समझता हूं जी जी जी स्वामी जी सबसे पहले तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप समय समय पर जो सम्मेलन होते हैं संत समागम होते हैं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं और अपनी उपस्थिति से वहाँ के लोगों को जो है भारत का सुंदर जो संस्कृति कल्चर और भारतीयता का जो परिचय है वो आपसे मिल जाता है जब लोग आपको सुनेंगे तो निश्चित तौर पर भारत की परम्परा और भारत देश की महिमा और भारत देश की जो सभ्यता है उसका पहचान आपकी वाणी से हो जाता है तो आज हम लोग आपको सुनेंगे और आप मैं चाहूँगा कि एक हर एक व्यक्ति जो है कही ना कहीं ना कहीं से एक इंसान से कुछ महामानव बनने का प्रयास में रहता है तो एक एक स्टेप वो आगे बढ़ता है तो आपका एक आम जीवन से संत महात्माओं के जीवन की तरफ आपकी यात्रा कैसे होगी देखिए मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद श्रीधाम वृंदावन से हूँ और यहाँ माउंट आबू में ब्रह्मा कुमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में जो संत महा सम्मेलन हुआ उसमें आहूत किया गया तो उसमें भी मैंने पार्टिसिपेट किया है आपका जो प्रश्न है कि ये मानव जो है महामानव बनना चाहता है कैसे महामानव बन सकता है देखिए मनुष्य बन जाए अगर हम तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती है मनुष्य जन्म लेकर के भी यदि मनुष्यत्व तो नहीं आया यदि मनुष्यता नहीं आई तो हम जो है मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती मनुष्य के रूप में जैसे पशु की भांति विचरण करते हैं मनुष्य नहीं होते हैं मनुष्य और पशु में क्या अंतर होता है जब कोई जीवात्मा धर्म का पालन करता है धर्म के अनुसार अपना जीवन यापन करता है तब उसके अंदर मनुष्यत्व तो आता है और पशु में धर्म नहीं होता है पशु का जीवन धर्मानुकूल नहीं होता है इसलिए ही अगर मनुष्य धर्म विहीन हो जाता है जब तो उसके अंदर पशुता आ जाती है पशुता का निवारण करने के लिए और मनुष्यता लाने के लिए धर्मानुकूल कर्म होना चाहिए हमारा जीवन धर्मानुकूल होना चाहिए अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे समाज में एक बहुत बड़ी भ्रांति है कि धर्मानुकूल का मतलब है कि हम कहीं घंटी बजाएंगे शंख बजाएंगे या तिलक चंदन लगाएंगे तब ये धर्म होगा नहीं वो एक उपासना पद्धति है वो एक पूजा पद्धति है धर्मानुकूल का मतलब है धर्मानुकूल जीवन का मतलब है अनुशासित जीवन धर्मानुकूल जीवन का मतलब है सत्य के मार्ग पर चलने वाला जीवन धर्मानुकूल जीवन का मतलब है एक गरिमामय और मर्यादा में जीवन परोपकार से युक्त जीवन स्वार्थ के लिए तो पशु भी जीता है यदि हम केवल अपने कल्याण की बात सोचते हैं अपने भले की बात सोचते हैं केवल अपने लाभ की बात सोचते हैं केवल हम अपने को खुश करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं हम पशु हैं पशुत्व तो है मेरे अंदर और जब वही भाव दूसरों को सुख पहुँचाने का भाव आ जाता है दूसरों को लाभ देने का भाव आ जाता है जब हमारे अंदर दूसरों का कल्याण करने का भाव आ जाता है परोपकार का भाव आ जाता है तो वही मनुष्यत्व हो जाता है जब हमारे अंदर धर्मानुकूल कर्म होने लगते हैं आचरण होने लगते हैं तभी ये मानव जो है महामानव बन जाता है और जब हमारे अंदर धर्मानुकूल जो आचरण हैं उनसे विहीन हो जाते हैं पशुता आ जाती है तो मानव से नीचे गिर गए पशुता का मतलब है देखो तीन योनियाँ एक पशुता है राक्षस हैं दानव है पशुता है ये एक ही योनि में दूसरा स्तर क्या है मनुष्य और तीसरा स्तर क्या है देव देवता तो हमारे अंदर जब हम धर्मानुकूल मर्यादापूर्ण जीवन जीते हैं तो मनुष्यता आ जाती है और जब हम आध्यात्मिक जीवन जीने लगते हैं दिव्यता पूर्ण जीवन जीने लगते हैं तब हमारे अंदर देवत्व तो आ जाता है जी जी जी स्वामी जी आपका अनुभव इस तरफ कैसे आना हुआ <laughs> देखिए मैं तो वैसे महामंडलेश्वर हूं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना ही मेरा उद्देश्य है भागवत कथा के माध्यम से राम कथा के माध्यम से वेदों पुराणों उपनिषदों के माध्यम से सत्संग के माध्यम से मेरा मिलना हुआ ओआरसी गुड़गांव में जो हमारी ऊषा बहन जी हैं और आशा बहन जी हैं उनसे मिलना हुआ तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था वहां के लिए ओआरसी के लिए तो वहां मैंने देखा सबसे बड़ी बात है किसी भी चीज़ में किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं जैसे हमारे प्रधानमंत्री मोदी कहां करते हैं कि किसी गिलास में आधा गिलास पानी हो तो बहुत लोगों की विचारधारा होती है कि आधा गिलास खाली है लेकिन मेरी विचारधारा है कि आधा गिलास पानी है और आधा गिलास हवा है खालीपन के लिए कोई स्थान नहीं है ऐसे ही संसार में ऐसा नहीं है किसी के अंदर बहुत बुराइयां ही बुराइयां हैं अच्छाइयां नहीं है हम हमें अपनी दृष्टि अच्छाइयों पर रखनी चाहिए यदि हम अच्छा बनना चाहते हैं तो मुझे अच्छाइयों पर अपनी नजर रखनी चाहिए क्योंकि जैसी तुम दृष्टि रखोगे वैसी ही सृष्टि होगी वैसी ही तुम्हारी विचारधारा बनेगी वैसा ही जीवन बनेगा मुझे ब्रह्मा कुमारी में आकर के बहुत शांति का अनुभव हुआ एक विलक्षण तेज है सबके मुखमंडल पर सबके चेहरे पर और उसका मैंने कारण जब देखा यहां आकर के तो वो अपने सनातन धर्म का ही एक आधार है सनातन धर्म में जो मुख्य बताया गया है ध्यान पतंजलि पतंजलि ने अपने योग में बताया कि अष्टांग योग होता है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि ये अष्टांग योग है यहां मैंने देखा धारणा भी करवाते हैं और ध्यान भी करवाते हैं आज के परिपेक्ष में <clears throat> अनेकों मेडिटेशन सेंटर खुल गए और उन मेडिटेशन सेंटर में लोग जाते हैं और पूछो कि क्या करके आए बोले योगा करके आए मेडिटेशन करके आए योगा कोई शॉपिंग नहीं है कि कोई भी पर्स डाल के जाए और योगा करके आ जाए शॉपिंग करना और योगा करना योगा का मतलब है कि अंतःकरण का परिवर्तन हो जाना योगा का मतलब है कि हमारी जो योगश्चित वृत्ति निरोधा हमारी जो चित्त की वृत्तियां हैं जो बहिर्मुखी हो रही हैं जो संसार की ओर जा रही हैं वो अंतर्मुखी हो जाएं उनका जो दिशा है वो इंटरनल हो जाए एक्सटर्नल नहीं अभी हमारी इंद्रियां कैसी हैं विषयों की ओर भाग रही हैं बहिर्मुख है संसार की ओर भाग रही हैं योगा का मतलब है ध्यान का मतलब है कि वो अंतर्मुखी हो जाए आत्मा की ओर भागने लग जाए पुष्प परमात्मा की ओर भागने लग जाए तो कहीं ना कहीं ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी ब्रह्मा कुमारी में आकर के और देखिए हमारे यहाँ श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि योगी बनो अर्जुन ने पूछा भाई योगी क्यों बनूं तो कहा कि योगी सबसे बड़ा होता है तपस्वीभ्यो योगी ज्ञानीभ्योपी मतो अधिका योगी तस्माद योगी भवा अर्जुन कर्मयोगी से भी बड़ा है योगी ज्ञानी से भी बड़ा है योगी है हर चीज तपस्वी से भी बड़ा है योगी तस्माद योगी भवार्जुन लिए अर्जुन तुम योगी बन जाओ हमारे शास्त्र कहते हैं कि किसी ने पाप नहीं महापातक किए हो महापातक युक्तोपि ध्यान निमिष अगर कोई एक निमेश भर के लिए भी भगवान का ध्यान कर ले उस परमात्मा का ध्यान कर ले निमेश कहते हैं एक बार पलक झपक जाए इतने टाइम को एक निमेश कहते हैं इतनी देर के लिए भी यदि कोई ध्यान कर ले तो शास्त्र कहता है कि पुनः तपस्वी भगवती पंक्ति पावन पावना वो इतना तपस्वी हो जाता है इतना पवित्र हो जाता है कि पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है तो ये योग का महत्व तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा और तभी से मेरा एक झुकाव मेरा एक हृदय में सॉफ्ट कॉर्नर एक सम्मान इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के लिए हो गया और मैं तो एकदम इतना दीवाना हो गया हूँ कि अभी यहाँ जो माउंट आबू में कार्यक्रम हुआ और इसमें उषा बहन जी का कई बार फोन भी गया और वहाँ के जो लोकल में जो सेंटर चलते हैं उसमें हमारे विनोद शर्मा जी हैं सुजाता बहन हैं इन लोगों ने लगातार संपर्क किया और संपर्क ही नहीं किया इन्होंने कहा कि स्वामी जी हमारे सामने बैठे हुए हैं विनोद शर्मा जी इन्होंने कहा स्वामी जी आपकी आप बस हाँ कर दीजिए यस कर दीजिए आपको वहां तक ले जाना और ले आना मेरी जिम्मेदारी और अभी ये साथ में हैं जब तक वृंदावन नहीं पहुंचा देते तो इतने सब इतना प्रेम है इसने सभी का और वास्तविकता ये है कि कहीं भी किसी संस्थान में जाओ किसी आश्रम में जाओ तो वहाँ एक दूसरे के प्रति राग द्वेष की भावना रहती है एक दूसरे का टांग खींचने की भावना रहती है एक दूसरे को गिराने की भावना रहती है यहाँ मैंने देखा कि ऊंच नीच नहीं है कोई राग द्वेष नहीं है किसी के प्रति किसी के प्रति जो है कोई बैर भाव नहीं है जैसे नहीं राम की परिकल्पना करते हैं तो राम जैसा अंदर आने के बाद आपके जो ये शांतिवन परिसर है इस माउंट आबू में शांतिवन परिसर में आने के बाद जब तक अगर आप बाउंड्री से बाहर ना निकले तो लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में आए अभी वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल अलग है दुनिया ये और ये बहुत बड़ी बात है और जो महापरिवर्तन की बात है ये बहुत बड़ा महापरिवर्तन हो चुका है और इससे समाज में और पूरे विश्व में इस ब्रह्मा कुमारी संस्थान के द्वारा भविष्य में भी बहुत बड़ा परिवर्तन होगा स्वामी जी काफी अच्छा एक्सपीरियंस आपने सुनाया आशा करूंगा हमारी सभी श्रोता बंधुओं को बड़ा अच्छा लग रहा है आप किस तरह से ब्रह्म कुमारी से प्रभावित हुए और बहुत ही अच्छा पातंजलि योग के बारे में आपने बताया जैसे कि सब चीज़ें उसमें हैं तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर अंतरकरण से फॉलो किया जा रहा है तो ये आपको काफ़ी प्रभावित किया और इस वजह से आप यहाँ पर रेगुलर आना पसंद करते हैं क्योंकि आपका भी साधना से बड़ा प्यार है तो आपका भी साधना यहाँ पर हो जाता है और निश्चित तौर पर सनातन धर्म की जन संस्कृति है वो ध्यान योग और ज्ञान मार्ग है जो हमारे जीवन को समृद्ध और शक्तिशाली बनाता है तो जाते जाते मैं चाहूँगा कि एक आध सुंदर गीत या भजन जो आपके अंतरकरण को हमेशा सुनना पसंद लगता है आपको अच्छा लगता है तो ऐसा कुछ भजन के बारे में बताइए एक आध लाइन हमें याद कराइए तो हम वो सुनाएंगे हमारे श्रोताओं को <laughs> देखिए मैं गीत या भजन ऐसे तो नहीं गाता हूँ वो तो मंच पर जब कोई कथा वगैरह होती है तब गाता हूँ लेकिन मैं इतना ही संदेश देना चाहूँगा कि ये जो परोपकार की भावना और आज पूरे संसार को जो भलाई के रास्ते पर ये ब्रह्मा कुमारी संस्था लेके जा रही है उसके लिए मैं एक शेर कहना चाहूँगा ये काम नहीं आसान आसा, इंसान को मुश्किल है ये काम नहीं आसा आशा का मतलब आसान ये आसान नहीं है ये काम नहीं आसान आसा, इंसान को मुश्किल है दुनिया में भला होना और दुनिया का भला करना बहुत ही अच्छी बात आपने सुनाया है और इस पर ब्रह्मा कुमारी इसका एक सुंदर गीत बना हुआ है करते चलो सबका भला मैं कपूर की आवाज़ में और आशा करूँगा हमारे श्रोताओं को बंधुओं को ये गीत बड़ा पसंद आएगा जहाँ पर अंतरकरण से दूसरों की भला के लिए एक इंसान की भावनाएँ उत्पन्न हो रही हैं और वो अगर इस धारा विचारधारा से भरपूर हो जाए तो उसका मन निर्मल हो जाएगा और विश्व कल्याण के रास्ते पर अपने आप चलने शुरू कर देगा तो आइए सुनते हैं ये प्यारा गीत स्वामी जी के लिए और आप सबके लिए <laughs> सुनते रहो मुस्करो करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए हैं कला करते चलो सब का भला जीवन के जीने किए हैं कला करते चलो सबका भला जीवन के जीने किए हैं कला के जीने की ये है कला इसके बिना जीवन क्या है वाला जीवन के जीने नमस्कार स्वागत है आप सभी का फिर एक बार बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना और स्वामी जी मैं चाहूँगा कि वर्तमान समय को देखते हुए जीवन में उतार चढ़ाव काफ़ी आता है तो चाहे व्यक्ति समृद्ध हो या व्यक्ति समृद्ध बनने के रास्ते पर हो तो कहीं ना कहीं एक चिंता ज़रूर है तो मैं चाहूँगा कि इससे मुक्त होने का क्या रास्ता है देखिए चिंता जब तक संसार है तब तक चिंता जब तक हम प्रकृति में हैं माया में हैं तब तक चिंता है जब हम प्रकृति से परे हो जाते हैं जब हम माया से परे हो जाते हैं जब हम संसार से परे हो जाते हैं और ईश्वरोन्मुख हो जाते हैं उस परमात्मा में हमारी स्थिति हो जाती है तभी चिंता मुक्त हो पाते हैं यदि कोई सोचे बहुत लोगों के पास जिनके पास समृद्धि नहीं है वो सोचते हैं कि हमें समृद्धि मिल जाएगी धन मिल जाएगा तो हम चिंता मुक्त हो जाएंगे जिनके पास धन है समृद्धि है तो वो भी चिंतित हैं अगर धन समृद्धि से चिंता मिटती होती तो फिर वो क्यों चिंतित होते इसलिए जब तक संसार है तब तक चिंता है हमको संसार से लिप्त नहीं होना चाहिए हम संसार से निर्लिप्त हो जाएं और परमात्मा से लिप्त हो जाएं। उसमें संसार से मेरा राग समाप्त हो जाए और परमात्मा से मेरा अनुराग हो जाए तो हम चिंता मुक्त हो सकते हैं यही सबसे बड़ा सबसे सरल और सर्वोत्तम उपाय है चिंता मुक्त होने का आज के समय में वर्तमान में जो युवा पीढ़ी है वर्तमान के लोग जो हैं उनको ये दो रोग बहुत सता रहे हैं एक एंग्जाइटी दूसरा डिप्रेशन चिंता और अवसाद वो कारण यह है कि उनका जीवन धर्मानुकूल नहीं रह गया वर्तमान पीढ़ी का युवा पीढ़ी का जीवन जो है धर्मानुकूल का मतलब मैं बता ही चुका हूं आपको अनुशासित जीवन होता है बहुत लोग कहते हैं कि मुझे स्वतंत्रता पसंद है मैं आपके चैनल के माध्यम से मधुबन एफएम के माध्यम से दर्शकों को यह बताना चाहता हूं कि स्वतंत्रता अच्छी होती है स्वच्छंदता अच्छी नहीं होती स्वच्छंदता और स्वतंत्रता में बहुत अंतर है तो स्वतंत्रता आज मैं बताना चाहता हूं चैनल के माध्यम से स्वतंत्रता का मतलब होता है स्व माने अपना आत्मा का तंत्र का मतलब होता है शासन जहां पर अपनी आत्मा का शासन रहे हम आत्मानुशासन में काम करें अनुशासित जीवन जैसे ब्रह्म मुहूर्त में उठना है चार बजे उठना है तीन बजे उठना है स्नान आदि करके हमें ध्यान साधना करनी है जिस परमात्मा ने हमें बनाया है उसका चिंतन करना है ठीक है उसके बाद धर्मानुकूल सत्य के मार्ग पर चलकर के हमको धनोपार्जन करना है धन तो कमाना है क्योंकि संसार का व्यवहार संसार में जीवन बगैर धन के नहीं चलता है लेकिन अधर्म के रास्ते पर चलकर करके नहीं धर्म के रास्ते पर चल करके और सत्य के रास्ते पर चल करके ये कौन बताएगा ये तब पता चलेगा जब आप स्वतंत्रता के साथ रहोगे आत्मानुशासन के साथ रहोगे जब हम आपका जीवन अनुशासित होगा और स्वच्छंदता का मतलब है चाहे जहा जैसे कोई बैल सांड होता है वो कहीं इस खेत में उसने मुंह मार दिया उस खेत में मुंह मार दिया हा वो चीज नुकसान कर डाली कहीं वो पेड़ गिरा दिया स्वच्छंदता का मतलब है वो जीवन स्वच्छंदता का मतलब है अनुशासन विहीन जीवन इसलिए मैं बताना चाहता हूं आजकल के लड़कों लड़कियों को युवा पीढ़ी को जो लोग कहते हैं मुझे तो स्वच्छ स्वतंत्र रहना रहना फ्री पसंद रहना है, पसंद है। फ्री हाँ। तो मैं सबको संदेश देना चाहता हूँ कि स्वतंत्र तो रहो लेकिन स्वच्छंद मत रहो अनुशासित रहो उदंड मत रहो क्योंकि उदंड रहोगे तो दंड मिलेगा जब कोई व्यक्ति जब कोई मनुष्य जब कोई जीवात्मा उदंड होता है तब उसको प्रकृति की ओर से और परमात्मा की ओर से दंड मिलता ही है संसार में जो मिलता है वो तो मिलता ही है वो तो पुलिस के द्वारा प्रशासन के द्वारा अब जैसे आपने उदंडता में किसी को मार दिया और वो मर गया तो अब यहाँ पे तुमने उद्दंडता कर दी तो तुमको यहाँ पुलिस प्रशासन पकड़ के ले जाएगा पिटाई होगी जेल में पड़े रहोगे आजीवन कारावास हो जाएगा फांसी की भी सजा हो सकती है ये तो संसार का दंड है लेकिन जो परमात्मा का दंड वो बाकी है वो तुम्हें इस शरीर छूटने के बाद मिलेगा कि तुम कीड़े मकोड़े कूकर सूकर क्या बनते हो क्या तुम्हारा हाल होता है कहने का मतलब वो दंड हो गए तो दंड मिलेगा ठीक है दोनों तरफ से मिलेगा संसारियों की तरफ से भी मिलेगा और परमात्मा की तरफ से मिलेगा इसलिए स्वच्छंद मत बनो स्वतंत्र बनो अनुशासित जीवन जियो और यदि अनुशासित जीवन जीने की कला सीखना चाहते हैं तो ब्रह्मा कुमारी में आइए और ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय ईश्वरी विश्वविद्यालय अनुशासित जीवन जीना सिखाता है और प्रेम पूर्ण जीवन जीना सिखाता है कैसे हम प्रेम से भाई बहन के रूप में एक दूसरे के साथ रह सकते हैं और उस परमात्मा के बंदे बन के रह सकते हैं जी जी स्वामी जी काफ़ी अच्छी बातें यह आपने बताया और मुझे लगता है कि कभी कभी ये चीज़ बिल्कुल समझ से बाहर हो जाता है कि हम स्वतंत्र हैं या स्वचंद में जी रहे हैं तो ये आपने थोड़ा सा उसको बहुत ही स्पष्ट जो है अपने शब्दों में बताया और मुझे लगता है कि हमारे श्रोता श्रोताबंध को ये आ, क्लियर हो गया होगा कि आज़ाद रहना अच्छा है लेकिन अनुशासन उसके साथ न हो तो बिल्कुल अच्छा नहीं है <laughs> तो आज़ादी के साथ अनुशासन सहित अगर आप रहते हैं तो सबको जो है सबका भला होगा और उसी में आपका भी कल्याण समाया हुआ है तो आइए जाते जाते मैं स्वामी जी से कहना चाहूँगा कि भाई आपके आश्रम में किस तरह की गतिविधियाँ होती हैं क्या वहाँ पर ध्यान केंद्र चलते हैं वो सारी बातें हमारे श्रोताओं को जरूर बताइए देखिए मेरे द्वारा पूरे भारतवर्ष में और दूर दूर तक देश विदेश में मेरे द्वारा सनातन धर्म के जो आधारभूत तत्व तो हैं ध्यान साधना और संयमित जीवन इसका संदेश दिया जाता है गोसेवा के लिए कार्य किया जाता है कि गायों का संरक्षण कैसे हो क्योंकि सनातन धर्म का आधार यही है वेद हैं गायें हैं यज्ञ हैं जप-तप ध्यान है तो इनकी रक्षा के लिए मैं लगा हुआ हूँ बराबर और मैं जितने भी श्रोता बंधु हैं उनको मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ कि मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद सनातन भारतीय संस्कृति जागरण मंच का अध्यक्ष भी हूँ और अब मैं ब्रह्मा कुमारी संस्थान से जुड़ा हूँ इनके लिए मेरा बहुत ही सॉफ्ट कार्नर रहता है मेरा बहुत ही सहयोग रहता है आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़ कर अपने जीवन को धन्य बनाएं, शांति में बनाएं, सुख में बनाएं, और इसका मार्ग यदि आपको जानना है तो अध्यात्म गुरु कृष्णानंद से मिलना पड़ेगा ब्रह्मा कुमारी में आना पड़ेगा तब आप जो है सही मार्ग पर चल पाएंगे मधुबन रेडियो का बहुत बहुत धन्यवाद <laughs> शुक्रिया आपका बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी आशा करूँगा कि हमारे सभी दर्शकों को और श्रोता बंधुओं को बहुत सारी ज्ञान की बातें और सोच स्वचिंतन में डूबने की जो यात्रा है वो शायद शुरू हो गया होगा कहीं ना कहीं हमारी स्वचंद तो नहीं चल रहा है आज़ादी के साथ में स्वतंत्र जीवन के साथ में तो वो ज़रूर आप चेक कर लीजिए और मुझे लगता है कि हम सभी को रोज इस तरह की बातें हमारी जीवन में आती हैं तो थोड़ा सा अपने लिए आत्म आत्मचिंतन के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए इसलिए कहा गया है आत्मचिंतन से ही होगा आत्म परिवर्तन और आत्म परिवर्तन से ही होगा विश्व परिवर्तन तो ये ब्रह्मा कुमारी इसका सुंदर स्लोगन है और इसी स्लोगन को हम अपने आत्मसात कर लें और इस पर बातें करें और इस पर आप गहराई में डूबें जो स्वामी जी ने अभी हम सभी को अपने अनुभव से अवगत कराया तो मैं चाहूँगा जो तो थोड़ा सा ध्यान साधना में आप भी डूबें और इस सुंदर अनुभव को अपने जीवन में हमेशा साथ रखें इन शुभ आशाओं के साथ फिर से महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद जी महाराज का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद कि आप सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं गो रक्षा के लिए काम कर रहे हैं और पूरे भारत भर में और देश में भी आप इन चीज़ों का प्रचार प्रसार और इनकी रक्षा के लिए हमेशा कटिबद्ध हैं और इसके लिए आप अपना जीवन को चुना है तो इसीलिए आपको बहुत बहुत साधुवाद बहुत सारी खुशियाँ और जब भी मौका मिले रेडियो मधुबन आपके साथ हमेशा जी जी, मैं भी रेडियो को बहुत-बहुत देता हूँ जी चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलते हैं अगले कड़ी में कुछ नई बातें लेकर ढेर सारी खुशियों के साथ सलाम नमस्ते खमा गणिसा जय हिंद जय भारत ओ शांति सुनते रहो मस्कर रहो